मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुवन 107.8 एफएम पर सुनते रहो और मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान आए हुए हैं स्टूडियो में हैं तो आप सभी की तरफ से अश्विनी जी जो बेंगलुरु से बता रहे हैं और सुमित्रा जी गाजियाबाद से बता रहे हैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति कैसे हैं आप फर्स्ट क्लास तो आइए मैं अश्विनी जी से आपको जोड़ना चाहूँगा आप आई टी सेक्टर में विशेष काम करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं और बेंगलोर से आप बिलोंग करते हैं तो उन्हीं से आपको जोड़ना चाहूँगा और अश्विनी जी अपने बारे में बताइए हमें हेलो ब्रिवन माई नेम इज़ अश्विनी I am, आई एम कम फ्राम बैंगलोर आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इन फिलिप्स सो मैं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है प्लीज फॉर गिव फॉर दैट पर आई ट्राई टू कवर अप एज़ मच एज पॉसिबल तीन दिन से ये समििट अटेंड कर रही हूँ uh, मुझे तो uh, पहले से ही ज्ञान अ कपल ऑफ़ इयर्स से हूँ मैं ज्ञान में जब भी कोई सिचुएशन लाइफ में आती है कोई संकट आती है कॉन्फ्लिक्स आती है ये ज्ञान तो मार्गदर्शी है हमारे लिए हुँ, ये हुँ, ये मुझे हर लाइफ हर लाइफ के हर दिन के एक्सपीरियंसिस में पता चलता है कि आ, ये ये अपने लाइफ में अप्लाई करके आ, जीवन में आ, आगे बढ़ना है वैसे कि अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस हो या अपन अपने टेंपर और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हो ये जो भी है ये ज्ञान तो इट्स लाइक अबंडेंट नॉलेज व्हाट वी आर गेटिंग हियर इट्स इट्स लाइक ए द बेनिफिट व्हाट वी हैव फ्रॉम ब्रह्मा आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव दिस नॉलेज एंड दिज अवेयरनेस एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट सोल कॉन्शियसनेस वॉट आई हैव सो थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्रह्मा जी जी अश्विनी जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया जब से आपको ब्रह्म कुमारी इसका नॉलेज मिला है कुछ दो तीन सालों से आप इसे अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है और ये ज्ञान ऐसा है कि आपको हर समय मार्गदर्शन करता रहता है आपको रास्ता दिखाते रहता है आपका एज ए पथ प्रदर्शक बनकर ये ज्ञान आपको जो है हेल्प कर रहा है ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच आइये मैं आगे बढ़ते हुए सुमित्रा जी को भी जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ में आ, सुमित्रा जी स्वागत है आपका और Thank कैसे you. हैं आप थैंक यू भाई जी मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ आके तो मैं और भी अच्छी हो जाती हूँ मुझे <laughs> बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज मैं अपने इस माध्यम से आपके इस मधुबन वन ज़ीरो के माध्यम से मैं अपने अंदर की खुशी को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ ओम शांति टू ऑल माय नेम इ सुमित्रा शर्मा सुमन आई एम फ्रॉम गाजियाबाद और मैं इस ब्रह्म कुमारी संस्था से सिंस लास्ट 12 ईयर से जुड़ी हूँ एंड राजयोग एक बार नहीं मैंने सेवन टाइम्स शायद किया होगा एंड और इस ज्ञान ने मेरे जीवन में इतना उजाला भर दिया है इतना उजाला भर दिया है कि मैं हर श्वास में भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूँगी ना कम Probably लगता come. है तो मुझे इस दीदियों ने इस संस्था ने मतलब ये पूरे विश्व के लिए ना कि सिर्फ एक राजस्थान के लिए या एक कंट्री के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे विश्व के लिए एक आशीर्वाद है उस सुप्रीम सोल का कि हम कैसे देवता बनेंगे स्टिल वी आर देवतास बट हम उनके नॉलेज से एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें मुरली जो लोग मुरली ज्ञान में तो है पर मुरली को थोड़ा अवॉइड करते हैं लैक ऑफ टाइम हुँ, हुँ, है ना अगर हम वो मुरली पढ़ने लगेंगे तो हम इस ज्ञान का पूरा फायदा उठा पाएंगे सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों के लिए वी आर वेरी मच सिक्योर्ड जिस तरह से हम फाइनेंशियली अपना बैलेंस इकट्ठा करते हैं वो सेकेंडरी रखते हुए मुरली से जो हम अपना कार्मिक अकाउंट बदल सकते हैं अपना पुराना कार्मिक या बैड अकाउंट को हम कन्वर्ट करके सही अकाउंट में क्लियर कर सकते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और ये ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है हम सिर्फ अपने आप को चेंज तो कर ही सकते बल्कि हम अपने वाइब्रेशन से मेडिटेशन से हम सारी दुनिया को चेंज कर सकते इसका हंड्रेड मैं लिख के दे सकती हूँ एंड हील कर सकते हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं हम तो स्वस्थ है रहे ही रहेंगे बिकॉज ऑफ मुरली बिकॉज ऑफ अमृतवेला और अमृतवेला तो मस्ट है बिल्कुल न हम मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि सब लोगों को राजयोग करना चाहिए राजयोग से आपका सोल कॉन्शियस बढ़ेगा आपको अवेयरनेस होगा बाबा का अवेयरनेस होगा जो हम इधर उधर भटकते आपके पास सब कुछ है पर आपके पास शांति नहीं है वेस्ट ऑफ दैट एवरी तो हमें ब्रह्म कुमारी में जुड़ के हमें अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बनाने का चांस मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैं जी, जी, इस ज्ञान के बारे में तो पूरा रात दिन भी बोलूंगी तो भी कम है बट स्टिल मैं ये चाहूंगी कि मुरली और अमृतवेला इज मस्ट इन अवर लाइफ जी सुमित्रा जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि जब से आप ज्ञान में चल रहे हैं इस ब्रह्मा कुमारी इसके फिलासफ़ी को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझा और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और जिस तरह से आपने जो शब्दों का प्रयोग किया मुरली अचार्थ ये डेली चलने वाले ब्रह्माकुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद आपको डेली पॉजिटिव थॉट दिया जाता है ये आपके मन का खुराक है अगर आप मन तंदरुस्त है तो बाकी सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं इसीलिए है है। yes, अच्छा लेकिन मन का खुराक कहीं से भी हम देते रहते हम तो अपना तो, सोल सर्जन बन जाएंगे बिल्कुल मुरली को इस अमृत वेला को अडोप्ट करके ब्रह्म कुमारी राज्यों को सोल सर्जन हम अपने ही शरीर के डॉक्टर अपने ही सोल के सर्जन बन सकते हैं <laughs> बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन 107.8 एफएम सेवन पॉइंट एट सुनते रहो मस्कर suk okay. ke नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आप सुन रहे हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और बड़ा अच्छा लग रहा है सुमित्रा जी एंड अश्वनी जी का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग सुन रहे हैं मैं फिर से अश्वनी जी को जोड़ना चाहूँगा और जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं एक स्परिचुअल पात जो है हमें बहुत ही हर सिचुएशन में हेल्प करता है लेकिन उसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर भूल जाते हैं तो सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं तो अश्विनी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने थोड़ा प्रोफेशन के बारे में बताइए आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम कर रहे हैं किस तरह का काम होता है अगर कोई बंदा आईटी सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कितना आ, आ, आ, आ, क्या कहते हैं उसको कितना एक्टिव रहना चाहिए क्या स्किल उसके अंदर होना चाहिए जी, जी, जी. मैं आरएनडी में काम करती हूँ सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आरएनडी डिपार्टमेंट में सो so, इस आ, आ, आ, फील्ड में आने के लिए वो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग फ़ील्ड में जो है वो आते हैं सो so, आने के बाद एक्सपीरियंस uh, स्किल्स uh, वो सब डेवलप uh, करना पड़ता है उसके कॉन्स्टेंट लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड ऑफ लर्निंग स्टेइंग ग्राउंडेड ये सब स्किल्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंजीनियर टू लर्न ऑल टू द न्यू स्किल्स दो हीज कंप्लीटेड द कोर्स other than the skills the academics and the, uh, the the the technical skills what we gain the mm -hmm. more important skill what is required is the attitude so the the the tips from ramakumari's will help us to develop a very good attitude jo bhi hai equality ho ya ya apna um uh yeah uh staying uh, very positive assertive ye mm -hmm. sab ye sab skills Uh, जो रोज रोज मुरली में मुरली में बताते हैं या ऑनलाइन वीडियोस से बताते हैं ये सब हमको कॉन्सटेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है रिफ्रेश भी कर, भी। रिफ्रेश करते ही हम वी विल बी ऑन टॉप ऑफ इट लाइक वी विल बी लॉस्ट इन ऑल दिज माया और ऑल दिस लाइक लॉट ऑफ थिंग्स so so daily at least 30 to 40 minutes of spiritual knowledge is सो सो डेली एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी मिनट स्पिरिचुअल नॉलेज इज रिक्वास करेंट सिचुएशन लाइफ जी जी जी अश्विन जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि आई टी सेक्टर में जो है कंटिन्यू लर्निंग आपको चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए आपके पास और थोड़ा सा जो है इंजीनियरिंग वाला जो स्किल्स है वो अगर आप रखते हैं तो आई टी में एक अच्छा जो है survive कर सकते हैं आप और एक बात तो तय है कि भाई अगर आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं और थोड़ा पॉजिटिव रहना आपको आसान हो जाता है जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं है तो पॉजिटिव रहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो इसीलिए अश्विनी जी जिस तरह से अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट को इम्प्रूव करके उसको अपग्रेड रखती हैं क्योंकि वो ब्रह्मकुमारी से जुड़ी हुई हैं तो आप भी थोड़ा सा ये नॉलेज एनहेंस कर लेते हैं तो आपके लाइफ में भी काफ़ी कुछ अच्छा आपको आप पॉजिटिव आप बने रहेंगे और अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो है अच्छा सोचना शुरू करेंगे जो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा Uh, एक और बात पूछना चाहूंगा इस ज्ञान में आने के पहले और अभी तो किस तरह से दोनों सेम में आप कैसे सोचते हैं हाँ, बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस डिफरेंस <laughs> है इट्स लाइक डे एंड नाइट पहले तो स्मॉल सिचुएशन को इतना दिमाग में लेके सोचती थी अभी तो थोड़ा अवेयरनेस कॉन्शियस से कम आउट ऑफ दिशाएशन सो थिंक वॉट योर माइंड इज थिंकिंग कंट्रोल यूर था so how to, how to to to generate a a a positive positive thought thought thought you you will know what what what is is the negative thought and what is the positive thought and and ah. when to apply it's it's it's like it's like a day and night difference okay okay चलिए so, अश्विनी जी बता रहे हैं कि पहला जब meditation या फिर spiritual knowledge से जुड़ी नहीं थी तो उस समय उनकी सोच और आज की सोच में रात और दिन का फर्क है यही है कि हम लोग जब uh, विदाउट नॉलेज हम लोग अगर एक्शन्स करते हैं या बात करते हैं या सोचते हैं तो वहाँ पर एक तरह से खिंचाव है नेगेटिव बहुत ज़्यादा हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें आ, आ, ब्रीफ ऑफ नॉलेज हमारे पास नहीं होता लेकिन जैसे ही नॉलेज मिल जाता है तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर जो है उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर से वापस अपने आप को जो है आ, अच्छा महसूस करके हम अपने आप को बदलते हैं तो ये चीज़ें हमने देखी हैं आइए मैं फिर से जोड़ना चाहूँगा सुमित्रा जी को सुमित्रा जी कैसे हैं आप बहुत अच्छा बहुत अच्छा फील कर रही हूँ <laughs> तो मैं <coughs> चाहूँगा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका पहले का जब आपको नॉलेज नहीं था <coughs> उस समय आप कैसे सोचते थे किसी सिचुएशन को और अभी कैसे सोचते हैं वो थोड़ा सा बताएं एग्जाम्पल के साथ अगर बताएंगे तो अच्छा है <laughs> पहले क्या होता था कि जैसे ऑफिस में हो या घर पे हो कहीं भी हो सिचुएशंस छोटी छोटी सिचुएशंस भी हमें बड़ी लगती है और अभी भी वही सिचुएशन कोई दूसरा बंदा हो जो ज्ञान में नहीं है उसको अभी भी स्टिल वो बड़ा लगता है और हमें लगता है कि कुछ भी, कुछ भी नहीं है इट इज़ नथिंग एंड सचुएशन बहुत छोटी हो जाती है जैसे मैंने कई बार सुना है कि uh, रुई बना दो उड़ा दो ऐसा कुछ है कि प्रॉब्लम पहाड़ को, uh, को, को रुई बना पहाड़ को राही रुई बना के फिर वो फूक मारो और उड़ जाएगा <laughs> तो ईच एंड एवरी सिचुएशन ऐसा ही है एक्चुअली एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन द ज्ञान ज्ञान से हमारा नज़रिया बढ़ बदल जाता बदल है, जाता है। पर एक्सटर्नल थिंग्स आर सेम पर वी आर चेंज मतलब hmm. इस ज्ञान से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बदलना चाहिए hmm. हम किसी और को हम नहीं बदल नहीं सकते हैं एक्सटर्नल मैटर्स सेम चीज़ है एवरी थिंग इज सेम बट इफ़ वी आर चेंज आवर वाइब्रेशन से World सब पूरा चेंज हो, हो जाएगा जो अभी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ब्रह्म कुमारी हर चीज़ चेंज हो रहा है और दूसरा बिल्कुल ये जो बाबा का ज्ञान है संकल्प शक्ति इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हमने ऐसा सोचा और हमारे सामने वो प्रकट हो गया मतलब जो देवी देवताओं के सतयुग में हम पढ़ते थे हमारे वेदों में कि वो लोग कैसे सोचते थे जैसे पार्वती जी ने थॉट से किस चीज़ से गणेश जी को बनाया मतलब कुछ भी हम सोचेंगे वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस स्परिचुअल एक्टिविटीज़ और हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं तो दिस इज अमेजिंग वेरी मच ये विजडम तो इतना अमेजिंग है कि मैं आ, बता नहीं सकती बता नहीं सकती चलिए शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है और पहले और अभी में रात और दिन का ही फ़र्क है exactly. आपने भी एक्सपीरियंस शेयर किया सेम तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉलेज इतना सुंदर है कि आप जब सुनते हैं और इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी से आप अपने लाइफ को जो है हैंडल कर सकते हैं और अपने आप को ये कहा जाता है कि मानव के अंदर दोनों गुण हैं राक्षसी और देवी गुण जैसे नॉलेज बन जाता है हम देवी गुणों से संपन्न होना शुरू हो जाता है और जब नॉलेज नहीं है तो हमारे पास जो नेगेटिव एनर्जी हैं राक्षसी गुण एक्टिवेट रहते हैं तो राक्षसी गुणों को अगर हम लोगों को डीएक्टिवेट करना है तो स्परिचुअल नॉलेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको तो बहुत ही अच्छी बात और सुमित्रा जी कुछ और बताना चाहती हैं जी बताइए मैं मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ <laughs> कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हुए है किसी भी, भी तो उसको हटाने के लिए उसको खाली करने की जरूरत नहीं है आ, कि इस कुछ किसी थॉट को हटाना है हटाना है करके उस पर और <laughs> एनर्जी नहीं लगाए बल्कि हमें उस पर पॉजिटिव थाट यानि मुरली ब्रह्म का ज्ञान बाबा का ज्ञान अगर हम पॉजिटिव थाट भरते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो पानी गंदा पानी है वो निकल, जाए। वो निकल जाएगा और हमारे में बर्तन में अच्छा पानी भर जाएगा सो so, हम एनर्जी पुराने गलत चीजों को हटाने की बजाय अच्छी चीजें लगाने में हम अपना टाइम लगाए बिल्कल। तो, बिल्कल। ओम शांति थैंक यू ओम शांति चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करूंगा जो चिटचट हमारी हुई बातचीत जो ही अश्विनी जी से और सुमित्रा जी से तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है उसको अगर हम लोग अपने लाइफ में अपनाते हैं तो जीवन बहुत ही सुखमय बन जाता है और आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को आराम से जी सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बेहतर लाइफ को जीएँ और जिस तरह से अश्विनी जी एंड सुमित्रा जी अपने जीवन में बेहतर जीवन को फील कर रही हैं बेहतर जीवन जी रही हैं और अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखती हैं नॉलेज से तो आप भी ऐसे ही अपने जीवन में स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार अश्विनी जी एंड सुमित्रा जी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कराते रहो